महाभारत आश्वेधिक पर्व वैष्णोधर्म पर्व अध्याय अध्याये उत्तम और अधम ब्राह्मणों के लक्षण भक्त गौ और पीपल की महिमा युधिष्ठिर्वाच के दसा ब्राह्मणा पुण्य भावशुद्धा सुरेस्वर यम सफल नेहति कथियम घ युधिष्ठिर ने पूछा निष्पाप देवेश्वर जिनके भाव शुद्ध हों वे पुण्यात्मा ब्राह्मण कैसे होते हैं तथा तो ब्राह्मण को अपने कर्म में सफलता न मिलने का क्या कारण है यह बताने की कृपा लीजिए श्री भगवान वाच तृण पांडव तत्सर्व ब्राह्मणाणाम यथाक्रम सफलम निष्फलम चर्म ब्रवीमते श्री भगवान ने कहा पांडव नंदन ब्राह्मणों का कर्म क्यों सफल होता है और क्यों निष्फल इन बातों को मैं क्रमशः बताता हूँ सुनो मुंडनम त्रिदंडहोत्र गृह अग्निहोत्रम स्वाध्या स्वाध्यायम सत्रिया सर्वाणि वहीं विद्या यदि भाव निर्मल यदि हृदय का भाव शुद्ध न हो तो त्रिदंड धारण करना मौन रहना जटा रखना माथा मुड़ाना वलकल या मृगचरम पहनना व्रत और अभिषेक करना अग्नि में आहुति देना गृहस्थ धर्म का पालन करना स्वाध्याय में संलग्न रहना और अपनी स्त्री का सत्कार करना ये सारे कर्म व्यर्थ हो जाते हैं शांतम दांतम जित क्रोधम जितात्मान जितेन्द्रियम तमग्रम ब्राह्मणम शेषाह जो क्षमाशील दम का पालन करने वाला क्रोध रहित तथा मन और इंद्रियों को जीतने वाला हो उसी को मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण मानता हूँ उसके अतिरिक्त जो ब्राह्मण कहलाने वाले लोग हैं वे सब शुद्र माने गए हैं अग्निहोत्र व्रतपराण स्वाध्याय नृतान्द चिन्ह उपवास रता दानतान्देवा ब्राह्मणा विदो न्याध्या पूजितो राजन गुणा कल्याण जो अग्निहोत्र व्रत और स्वाध्याय में लगे रहने वाले पवित्र उपवास करने वाले और जितेंद्री हैं उन्ही पुरुषों को देवता लोग ब्राह्मण मानते हैं राजन केवल जाति से किसी की पूजा नहीं होती उत्तम गुण ही कल्याण करने वाले होते हैं मन शौचम कर्म शौचम कुलशौचम चारत शरीर शौचम पंचविधम स्मृतम मन शुद्धि क्रिया शुद्धि कुल शुद्धि शरीर शुद्धि और वाक्शु इस तरह पांच प्रकार की शुद्धि बताई गई है पंचस्वेत शौचेशौचम विशेषते हृदय शौचे न स्वर्ग गति महानवा इन पाँचों शुद्धियों में हृदय की शुद्धि सबसे बढ़कर है हृदय की ही शुद्धि से मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं अग्निहोत्र परिभ्रष्ट सतक्त क्रय विक्रय वर्ण संकर्ता च ब्राह्मण अभिचल जो ब्राह्मण अग्निहोत्र का त्याग करके खरीद बिक्री में लगा गया है वह वर्ण संकरता का प्रचार करने वाला और शूद्र के समान माना गया है यश वेद श्रुति नष्टाकर्ष कश्चापियोज विकर्म से कौंते कुंति नंदन जिसने वैदिक श्रुतियों को भुला दिया है तथा जो खेत में हल जोतता है अपने वर्ण के विरुद्ध काम करने वाला वह ब्राह्मण वृषण माना गया है वृषो ही धर्मो विज्ञेय तस्य तस्ते लय वृषण तम विदुर्देवान्ष्णम स्व पचदा पचादपि वृष शब्द का अर्थ है धर्म उसका जो लय करता है उसको देवता लोग मृषल मानते हैं वह चांडाल से भी नीच होता है स्तुति भिर्ब्र ब्रह्म गीता यह शुद्ध स्तौति मानव न तु माम स्तौति पापात्मा स तो चाण्डाल जो पापात्मा मनुष्य ब्रह्मगीता आदि के द्वारा मेरी स्तुति न करके किसी शुद्र का स्तमन करता है वह चांडाल के समान है स्वादृतो यथा क्षीरम ब्रह्म वह विश्ले तथा दुष्टता में तिथर्व सुनालीम हवी जैसे कुत्ते की खाल में रखा हुआ दूध और कुत्ते का चाटा हुआ हविष्य अशुद्ध होता है उसी प्रकार विशल मनुष्य की बुद्धि में स्थित वेद भी दूषित हो जाता है अंगाने वेदाश्चार मीमांसा न्याय धर्मशास्त्र पुराण च चा चा चार वेद च चा अंग मीमांसा न्याय धर्मशास्त्र और पुराण ये चौदह विद्याएँ हैं या न्युक्ता मग विद्यास्था भारत उत्पन्ना पवित्राणी भुवनार्थ तथा च तस्ताने न शूद्रस्पृष्टिया युधिष्ठिर सर्वच्ध समशय भरतनंदन मैंने जो विद्या के चौदह पवित्र स्थान पूर्णतया बताए हैं वे तीनों लोकों के कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं अतः शुद्र को इनका स्पर्श नहीं करना चाहिए युधिष्ठिर शूद्र के संपर्क में आने वाली सभी वस्तुएं अपवित्र हो जाती हैं इसमें संशय नहीं है लोके त्रिंड पवित्राणी पंचामेध्याण भारत पाच शुद्र स्वाकश अपवित्राणी पांडव भारत इस संसार में तीन अपवित्र और पांच अमेध्य है पांडुनंदन कुत्ता शुद्र और स्वाक अर्थात चांडाल ये तीन अपवित्र होते हैं गायक कुकुटोजुपो झुदक्यापति पंचूर मध्या स्पृष्टिया कदाचन स्पृष्टिता नष्ट वही विप्र सचोह जल महाभिषेहित तथा अश्लील गायक मुर्गा जिसमें वध करने के लिए पशुओं को बांधा जाए तो वह खम्भा रजस्वला स्त्री और विषल जाति की स्त्री से विवाह करने वाला द्विज ए पांच अमेध्य माने गए हैं इनका कभी भी स्पर्श नहीं करना चाहिए यदि ब्राह्मण इन आठों में से किसी का स्पर्श कर ले तो वस्त्र सहित जल में प्रवेश करके स्नान करे मदभक्तान सामान्य अव्यंत ये नराह नरके स्वे तिषं वर्षकोटिम नरादमा जो मनुष्य मेरे भक्तों का शुद्ध जाति में जन्म होने के कारण अपमान करते हैं वे नराधम करोड़ों वर्ष तक नरकों में निवास करते हैं चंडालम अपे मद भक्तम नावमन्य बुद्धिमान अवमान पतंत व नर के रौरव भी न अतः चांडाल भी यदि मेरा भक्त हो तो बुद्धिमान पुरुष को उसका अपमान नहीं करना चाहिए अपमान करने से मनुष्य को रौरव नरक में गिरना पड़ता है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 मुझ में चित्र लगाने पर कीड़े पक्षी और पशु भी उर्द्व गति को ही प्राप्त होते हैं फिर ज्ञानी मनुष्यों की तो बात ही क्या है पत्रम वाप्यथ वुष्पम फल्यथम वाप्यप एववाम दादा शुद्रो मेरा यह भक्त शूद्र भी यदि पत्र पुष्प फल अथवा जल ही अर्पण करें तो मैं उसे स्थिर पर धारण करता हूँ वेदोक्न इव मार्गेण सर्वभूत हृदय ये विप्रा मत्साह रजंत जो ब्राह्मण संपूर्ण भूतों के हृदय में विराजमान मुझ परमेश्वर का वेदोक्त रीति से पूजन करते हैं वे मेरे सायुज को प्राप्त होते हैं मद्भक्ता हिताज प्रादुर्भाव कृतमया प्रादुर्भाव कृता का अर्चनी या युधिष्ठिष्ठि मैं अपने भक्तों का हित करने के लिए ही अवतार धारण करता हूँ अतः मेरे प्रत्येक अवतार विग्रह का पूजन करना चाहिए आसाम तमाम मूर्ति यो मद्भक्तियार्चती तेन परितुष्टोहम भविष्या जो मनुष्य मेरे अवतार विग्रहों में से किसी एक के भी भक्तिभाव से आराधना करता है उसके ऊपर मैं निसंदेह प्रसन्न होता हूँ मृदा च मणिरत्न सामम्रेण रजतेन चल्वा प्रतिकृतिम कु अर्चना कांचनवाम पुण्यम दस विद्यां विद्या एक मिट्टी तांबा चांदी स्वर्ण अथवा मणि एवं रत्नों की मेरी प्रतिमा बनवाकर उसकी पूजा करनी चाहिए इनमें उत्तरोत्तर मूर्तियों की पूजा से दस गुणा अधिक पुण्य समझना चाहिए जय का भवेशाजा विद्या का उत्तम वैश्योवाधन कामस्तो शुद्र सुखफल सर्व कामांसी सर्वान कामान वाप यदि ब्राह्मण को विद्या की छत्री को युद्ध में विजय की वैश्य को धन की शुद्र को सुखरूप फल की तथा स्त्रियों को सब प्रकार की कामना हो तो ये सब मेरी आराधना से अपने सभी मनोरथों को प्राप्त कर सकते हैं हैंदाण्राण नानु गृह उद्वेग स्थिति युधिष्ठि ने पूछा देवेश्वर आप किस तरह के शुद्रों की पूजा नहीं स्वीकार करते तथा आपको कौन सा कार्य बुरा लगता है यह मुझे बतलाइए श्री भगवान वाच आवृतेनाप्य भक्त नाम शुद्धे नाचना ताम वर्ज्याजेन्द्र स्वपा कभी श्री भगवान ने कहा राजन जो व्रत का पालन न करने वाला और मेरा भक्त नहीं है उस उसद्र के स्पर्श की हुई पूजा को मैं कुत्ता पकाने वाले चांडाल की ही की, की हुई समझकर त्याग देता हूँ गावो विप्रात शंकर अस्वस्थो मर रूपम भी त्रैब्युधि एतदे मद नाभ मंडित कर गौ ब्राह्मण और पीपल का वृक्ष ये तीनों देव रूप हैं इन्हें मेरा और भगवान शंकर का स्वरूप समझना चाहिए मेरे भक्त पुरुष को उचित है कि वह इन तीनों का कभी अपमान न करे अस्वस्थ हो ब्राह्मण आगा वो मंडया तारय तस्मादे तत्न त्रय पूजय पांडव पांडु नंदन मेरे स्वरूप होने के कारण पीपल ब्राह्मण और गौ ये तीनों मनुष्य का उद्धार करने वाले हैं इसलिए तुम यत्नपूर्वक इन तीनों की पूजा किया करो दाक्षिणात्य प्रति में अध्याय समाप्त